यो और बहनों पहले तो मेरा फर्ज ये हो जाता है कि इसमें जो पूछा है उस सवाल के जवाब देना चाहिए और जो सवाल पूछा गया है वो अच्छा है इसमें वो हिंद सरकार कहते हैं मेरा ख्याल है कि उसमें मतलब तो पाकिस्तान सरकार की है कि पाकिस्तान सरकार वहाँ से जो मुसलमान नहीं है इस हिंदू और सिख उनको निकाल रही है और ऐसा हम जितने आदमी मुझको सुनाते हैं वो यही कहते हैं कि हमको निकाले वो तो अच्छा है ठीक लेकिन जो पढ़े हैं वो खतरा में पड़े उनका क्या होगा हमें पता नहीं है वहाँ रहें तो उनको खाना मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं उनकी लड़कियां हैं बीबियां है बहने है। हैं उनका क्या होगा? हैं कि उनको उनका हरण कर लेते हैं, उठा जाते हैं। दूसरे पर पर हैं उन पर ये कटरा पड़ा है तो कि इस्लाम कबूल करो नहीं तो कट जाओ यहाँ से तो भाग जाओ भागे का तो ये बिल्कुल ठीक पूछा है के ये तो सब कब होगा और सब मुसलमान यहां रहे और पीछे हिंदू सिख वगैरह हैं वो भी आ जाए तो हिंदुस्तान की आबादी तो बहुत बढ़ जाती है तो इतना हम कैसे उसको पहुँच सकेंगे इतनी जगह कैसे निकालेंगे वो सब बिल्कुल ठीक बात है मुफीद है उसमें मुझों को सकनी है मैं उसका इतना ही जवाब दे सकता हूँ जो मैंने बार बार जवाब दे दिया है कि मेरी तो वो सी है कि जैसे हम ऐसे बेरहम नहीं हो जाएंगे कि हम मुसलमान पढ़ें उनको हम मजबूर नहीं हटा दे हाँ जो अपने आप चाहते हैं कि अभी हम यहाँ क्या करेंगे हमारा तो आजादी तो सच्ची पाकिस्तान में है वहां चले जाए ऐसा मानने वाले हैं काफी होंगे तो उनको तो जाना चाहिए उनको यहाँ रहना नहीं चाहिए यहाँ तक मैं जाता और उनके रास्ते में जो तो युकावट डालना वो तो वो फिर बेरे में हो जाएगी उनको यहाँ से हिंदुस्तान की बॉर्डर है यूनियन की वहाँ बॉर्डर तक उनको आराम से पहुंचा देना चाहिए बॉर्डर के बाद तो पीछे पाकिस्तान की बॉर्डर आ जाती है वहाँ से वो कर लें ऐसा मैंने सारी दुनिया में इसी तरह से चपटा लिखा तो वो काम तो पीछे आप लोगों का मेरा नहीं रहा वो तो हुकूमत को करने का है और हुकूमत का वो फ़र्ज़ हो जाता है कि उसका पहला काम वो है रकू ऐसा भी है हमारी क्या पहले तो हमारी ये तो हमारे पर ये सब आपत्ति तो एकाएक हम हमारी आज़ादी वो तो अभी तो शायद दो महीना डेढ़ महीना तो नहीं हुआ है क्योंकि पंद्रह अगस्त से पंद्रह सितंबर तक एक और पीछे आज तो पच्चीस तारीख है तो कि दस दिन तो एक महीना और दस दिन तो हम तो एक छोटे बच्चे एक महीना और दस दिन का बेबी बेटा है वो क्या कर सकता है उसको कोई हाथ पैर हलाना चाहिए कुछ यहाँ दिमाग चल सके एक महीना और दस दिन के बच्चे में वो दिमाग नहीं है वो शक्ति नहीं रहती है लेकिन हम तो अब हैं और हमने तो आज तक लड़ते आए अंग्रेजी सल्तनत से तो हम वो थोड़े झिझकने वाले थे कि नहीं अभी तो आज़ादी आती है तो हम कहेंगे तो ठीक हो बाद में आज़ादी की बात करेंगे हम तैयार ये तो हो नहीं सकता है तो इसलिए तैयार तो बन गए लेकिन हमारे लोग उन्होंने आज़ादी का एक ऐसी गैरमाय कर ली नहीं अभी तो हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करें इससे यहाँ की हुकूमत है उसका काम हमने बहुत ही मुश्किल कर दिया जो आदमी अपने हाथों को साफ नहीं रखता है वो वो उसमें साफ चीज क्या देगा और उसको कौन सुनेगा दो माना कि बदमाश आदमी पड़े हैं उसमें कौन बदमाश किसको कहेगा यानी तुम झूठे हैं उतना ही हो सकता है ना कि एक ने बहुत बदमाशी की या तो एक ने शुरू किया और दूसरों ने उसका जवाब दिया तो बदमाशी से जवाब दिया तो ऐसी एक फिर चीजा बात हो जाती है वो स्वराज नहीं है वो रास्ता है स्वराज को खोने का इसलिए मैं कहूँगा कि हमसे जितना हो सके इतना हमारी जो हुकूमत है उसको तो चाहिए मैं तो कह रहा और उनको मदद देनी चाहिए तो ये मदद नहीं मिलती है उनको कि हम जैसे हम मानते हैं कि पाकिस्तान में होता है और हो रहा है ऐसे हम भी करें तब तो ऐसे उनको उनको बात मिल जाएगा मैं आपको कहूंगा कि उनको बात है नहीं मिल सकता है और वो दुनिया इस तरह से काम नहीं चलाती तो आदमी लटते बैठे हैं तो कर लें तो उसको भी कोर्ट कहती है कि तुम आपस आपस में क्यों लड़े बैठे वो कोई आप खतरे में नहीं थे वो पुलिस नजदीक में पड़े हैं उसको कहना चाहिए था पुलिस नहीं सुनती है तो हमारे पास आ रहा था मैजिस्ट्रेट का मकान तो खुला था वहाँ आप निवेदन कर सकते थे उस वो जो बाकानून हो सकता है वो हो सकेगा ये एक दो आदमी आपस आपस में डरते हैं उसके लिए तो यहाँ तो दो कौम बड़ी वो आपस आपस में डरे और हुकूमत हुकूमत और क्या करें? वो तो अंग्रेजी नहीं है जिसको आता था इंग्लैंड से आप तो हुकम ही निकाल सकते थे। आज तो हुकूमत आपकी है उसके मन ये है कि आप हुक् निकाल सकते हैं, आप कहें हुकूमत को ये मत करो या तो कुछ हटा दो हटा सकते हैं ऐसी आपकी ताकत आ गई है वो ताकत का आप सच्चा इस्तेमाल न करें तो आप बड़े खतरे में बताए और मैं ये कहूँगा कि हम आज बड़ी खतरे में पढ़ें तो पाकिस्तान तो पढ़ा ही खतरे में लेकिन हम भी बड़े खतरे में अपने को डाल देते हैं इसलिए मैं तो उसका जवाब यही कहूँगा कि हमारी सरकार सल्तनत हैकूमत है उसको तो करना ही चाहिए कर रही है और कुछ बाकी रह गया तो भी उसको करना है उसके लिए हमारी सब की दिल्ली के निवासी लोगों मदद होनी चाहिए और सारे हिंदुस्तान की वो आज नहीं मिलती है इतना मैं आपको कह सकता बाकी तो इस सवाल में तो क्या कहने वाला था लेकिन आपको तो मैं ये कहना चाहता था आज कि मैं तो कुछ थकान हुआ है क्योंकि मैं उसको ये कोई आदत नहीं है कि मैं बारह बजे से तो छ बजे तक बैठा ही रहू रो ही मेरा हाथ मोही मैं लायक हूं दो घंटा बैठूं तो पीछे मुझको लेट ना चाहिए लेटते लेटते कुछ काम कर रहा लेकिन मैं कहाँ जाऊँ गवर्नर साहब के वहाँ चला गया बुलाया था दो घंटा वहाँ बैठा 12 बजे बुलाया था 2 बजे वहाँ से छूटा तो यहाँ तो मीटिंग कर ली थी फिर यहाँ के सहली लोग सुनंदे वो उनको आना था तो डॉक्टर लोहिया ने ये बनाया था तो आ गए तो तैयार बैठे थे तो मुझको तो वहाँ से आने में कुछ पाँच सात मिनट तो लगेगी ना तो एक मिनट तो लग तुम्हें आया तो हमारे अखबार खबर वाले भी तो ऐसे रहते हैं कि उन्होंने तो जाहिर कर दिया कि यहाँ तो पब्लिक मीटिंग है पब्लिक मीटिंग थी ना लेकिन पब्लिक मीटिंग है ऐसा कहा तो कैसे यहाँ काफ़ी लोग आ गए तजवीज़ सुखी रेडियो के मार्फत से कहना कि भाई पब्लिक मीटिंग नहीं है जिनको बुलाए हैं उनको ही आना है लेकिन वो सब थोड़ा रेडियो सुनने वाले हैं तो काफ़ी लोग यहाँ गए तो मुझको उनके पास आना था तो यहाँ जैसे आप खड़े हैं ना उससे तो बहुत बड़ा हजुम था लेकिन उसको कहना पड़ेगा कि वो ऐसे ही शरीर थे सब मैंने कहा कि आप आ गए हैं उसमें आपकी तकशीर नहीं है क्योंकि अखबारों में आपने देखा लेकिन जो मीटिंग बुलाने वाले थे उनकी तकशीर हो गई है या तो अखबार वालों की तकशीर हो गई है उन्होंने छाप दिया कि पब्लिक मीटिंग होने वाली है तो अभी तो आप अगर मेरी सुनी तो मैं आपको कहूँगा कि आप बिना इससे आप यहाँ चले जाए मैंने पांच मिनट तो बात कर ली कि आपका धर्म क्या है वो बता दिया मैंने कहा कि बात बात ही करना नहीं चाहता वो बाकी उनका धर्म क्या है तो मिलजुल कर रहे मुसलमान को दुश्मन ना समझे तो दुश्मन वो अपने आप मर जाएंगे लेकिन हम के, के एक एक आदमी को दुश्मन कर बैठे तो उसमें हमारी भुजकी आती है हमारी दुर्बलता आती है वो जो जो जो हिम्मत रखते हैं बहादुर हैं उनका यह काम नहीं है कि किसी से डरें क्योंकि किसी का हम अविश्वास करते हैं अश्रद्धा उस पर रखते हैं तो उससे तो हम डरते हैं इसलिए ना डरना चाहता। हमारे बीच में उसके बीच में भगवान पड़ा है वहाँ कहा है ना आज आज का जो भजन था वही कहा कि सब तुम्हारे हाथ में रघुवर के हाथ में तो ईश्वर के हाथ में पड़ा है वो हमारी लाज रखे तो रहती है नहीं रखे तो नहीं रहती है उसको कहा मनुष्य को नहीं कहा कि पटीत का उद्धारण करने वाला है उसको कहा भगवान को कि वो भटीज का उद्धारण करने वाला है तो वो हमारे बीच में पड़ा है वो हमारा उद्धारण करने वाला है तो हम क्यों किसी से भी लड़ें भले वो कुछ भी करे, कितने भी हथियार अच्छा रखते हैं भले वो वो वो बदमाश बन जाए बेवफा बने तो बेवफाई का तो बदला यही है हुकूमत के हाथ में तो बे जो होते हैं उनके लिए सजाई सारी दुनिया में ये पड़ी कि उनको, उनको गोली मार करके उड़ा देते हैं ऐसा बहुत बना है सारी दुनिया में बना है बनता है दूसरा करी क्या बेवफाई वो एक स्टेट के लिए बहुत बड़ा गुना हो जाता है वो एक खून से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह हो जाता है स्टेट के पास से तो इसलिए ऐसे लोग हैं उनको तो बुरा देते हैं तो वो करे, वो मैं समझ सकता हूँ लेकिन वो बेवफा हो गए ऐसा समझ आज से हम कहें कह सको क्योंकि तुम तो बेवफा है वो इंसान का काम नहीं है वो बहादुर का काम नहीं है वो बुजदिर का काम है तो मैं तो ये काम का हम ऐसा न करें तो यहाँ मैं गवर्नर जनरल के वहाँ चला गया दो घंटा बैठा तो वहाँ भी आपको सुन सुना देता हूँ कि तो बात कोई दूसरी हम करने कर नहीं सकते थे आज कोई दूसरी बात नहीं कर सकता है कि ये जो आँख बुझ रही है उसको मिटाने के लिए क्या क्या कोशिश करें तो वहाँ तो उनकी मरहम भी थी जवाहरलाल जी भी थे और जो जनरल बने हैं वहाँ वेस्ट ईस्ट पंजाब में वो भी जनरल रिमल वो भी वहाँ थे तो वो सब वो मशवरा कर रहे थे मैं उसमें क्या मशवरा करने के लायक भी रहा मैं कोई ऐसा मिलिटरी काम मैंने थोड़ी किया है और वो क्या करते हैं वो सब मुझको तो पता नहीं चलेगा लेकिन सब मोहब्बत करते हैं तो उसमें तो मुझको बिठाए बातें कुछ हुई दूसरी तीसरी बातें हुई लेकिन सारी की सारी बात तो इसी तरीके होती थी इतने आया तो मैंने बताया आपको यहाँ तो हुआ बड़ा मजमा था वो तो बेचारे बड़ी सलाह बात चले गए कहीं तुम तो चालीस को भी मिलना चाहते तो उसको मिलो चिजक मिलना है और हमें क्योंकि तो उनके पास से भी काम तो मैं दिल्ली का कर रहा था तो खुद उसमें दखल दे बड़ा मुझको अच्छा लगा किसी बात चला गया उनके साथ बैठा तो आधा घंटा बेचना था उसके बदले में सवाचार बचे तक तो सवा चार थोड़ा लेट सकता था मुझको तो ऐसे बैठा हूँ तो बड़ा नतीजा नहीं आने वाला था लेकिन उन लोगों के दिल में जो गुबार था एक गुस्सा भरा था वो सब गुस्सा वो खाली कर सके उसको अच्छा लगा वो आखिर में किसी अपना अपना मोहब्बत रखने वाला है रिश्तेदार है उनके पास एक आदमी जो बड़ा गुस्से में आ गया है वो गुस्सा खाली करता है तो भी उसको बड़ा अच्छा लगता है। पीछे वो ठंडा पड़ सकता है तो वो तो सब जानते हैं मुझको कि मैं तो कोई गुस्सा करे तो उसके सामने गुस्सा नहीं करता कर लेता हूँ बाहर मेरी लड़कियों के सामने मेरे छोटे लड़के ने सामने कर लिया तो मेरा दिल मुझको मुझको छुपता है और मैं तो रो भी देता हूँ अरे तू अगर ऐसे गुस्सा करेगा तो पीछे किसको तो बताएगा कि तुझको गुस्सा नहीं करना है और हमेशा जी में से जो हम श्लोक पढ़ते हैं उस श्लोक में तो ये दिखा है कि जब एक मनुष्य को कोई भी इच्छा होती है वो नहीं पूर्ति होती है तो उसको वो काम कहा है तो काम में से क्रोध पैदा होता है पशी क्रोध में से सम्मोह पैदा होता है सम्मोह के माने यह है कि वो तो भूल जाता है अपने को वो सम्मोह हुआ और जब वो अपने को भूल जाता है तो बस क्या होता है स्मृति तो भरोसा होता है तो एक मिनट के पहले क्या कहा है वो याद नहीं रख सकता है मिनट तो बहुत लिखी मेरा सदा भाई को लिखा है एक वक्त वो दीवाना बन गया उसको सन्नी पाठ हुआ तो उसको कोई पता नहीं था क्या कहा है ऐसे दिल में चाहे ऐसे भगवाद करता था तो पीछे तो वो तो क्या उसको मार नहीं कि क्या कोई पुलिस को बुला दे कहें कि उसको मारो ये तो नहीं कर सकते थे तो वही बुलाए और दूसरे जो तो मेरे माता पिता उस वक्त समझ सकते थे ऐसा मंतर जंतर भी करवाया दो दिन तक मेरा भाई था तो बस ऐसा ही था तो मेरी माँ मेरा बाप वो सब हमने तो बिल्कुल छोटा था लेकिन सब परेशान एक लड़का के लिए तो क्योंकि लड़का को मारा नहीं चाहे उसको पीटा ना चाहे तो है को दीवाना बन गया है उसको स्मृति भंश हो गया है और विषय स्मृति भंश होता है तो आखिर का वाक्य है कि तो उसका नाश हो जाता है ये बेटा का वाक्य मेरा नहीं और मैंने देखा बहुत लोगों का इस तरह से नाश हुआ है वो भी, भी मैंने सोचा कि अब भी वो गुस्सा करते हैं तो गुस्सा मेरे सामने करते हैं मुझको तो वो अपना अपना सेवक समझते हैं खाली नहीं समझते और मैं उसका सिवाय भला के दूसरा कर ही नहीं सकता इसलिए वो गुस्सा था वो सब निकालते जितना उसको बोलना था मैंने बोलने नहीं दिया थोड़ा तो मुझको सवाल थे वो सवाल का जवाब तो दिया लेकिन सवाल के बदले में सब ने बहस शुरू कर दी अगर मैं उसको रोकूँ वो भी अच्छा नहीं कर सवाल पूछ रहा है तो पूछो कोई ऐसी मामूली सभा होती है तो मैं करूँ लेकिन यहाँ जो लोग परेशान हो गए किसी ने भाई खोया है माँ खोई है बहन खोई है किसी के लड़की को उठा गए हैं किसी पर जुर्म हुआ है और घर बार सब जो लघुपति है वो भी छोड़ कराए आए और यहाँ परेशान पढ़े वो भी छोड़ कराए आए और यहाँ परेशान पढ़े उनको मैं क्या कहूँ उनको मैं उनको अब मत बोलो सवाल पूछ रहा है वो पूछो वो काम नहीं चाह सकता और मैं समझूंगा कि तब मैं एक मूर्ख आदमी ऐसे कैसे, कैसे हो सकता है जब आदमी को गुस्सा आ जाता है तो उसको गुस्सा करने नहीं लेना चाहिए उसको सुनना चाहिए तो मैंने सुना तो मैंने आपको कहा ना सवा दो बजे से तो सवा चार तक बस वहीं बैठेगा जो थोड़ा बोलना था वो बोलना। तो बोला लेकिन बाकी तो लोग जो बोलना चाहते थे उसको बोल नहीं दिया तो उसमें काफी लोग हिंदू थे सिख थे थोड़े मुसलमान भी थे तो वैसे वो तो आज तो में चलती है ना तो हिंदुओं ने पूछा सिखों ने पूछा कि अच्छा तुम तो कहते हैं लेकिन वो लोग गारंटी देते हैं वो बिचारी क्या गारंटी दे सकते हैं क्या गारंटी गारंटी आज को अपने लिए तो कह सकते हैं।, हैं ना तो भी कि अगर हम बुरे महसूस होते हैं आप लोगों को तो हमको शूट करो हम जो शानी कहने वाले वो लिखो लिख कर लिख सके उसके सिवाय दूसरी गारंटी दूसरा के लिए कौन दे सकता मैं खुद नहीं दे सकता तो वो क्या देने वाले थे वो खुद तो डर के हमारे परेशान पड़े कि कब उनके उनकी, उनकी गर्दन काटी नहीं जाएगी वो किसी को पठानी है क्या हाल हमारे आज रेलवे गाड़ी में होता है वो तो मैं वो तो कोई दोहराना नहीं चाहता हूँ लेकिन ऐसे हम तो बेहाल पड़ गए हैं अच्छा था फिर जब हम अंग्रेजों के सामने लड़ते थे तो तो शेर जैसे लड़ते थे हाँ उनको हटा देंगे हरा देंगे आज हम आपस आपस में एक दूसरों को नहीं हरा सकते और एक दूसरों से हम डरते हैं इससे ज्यादा हमारी नदामद करने की बात दुनिया में क्या हो सकती है मैं नहीं समझ सकता हूँ इस कारण मैं तो यहां पड़ा हूँ तो जो हमारे लोग आए थे उनसे बात की पैसे वर्किंग कमिटी थी तो उनके साथ एक घंटा बैठ लिया तो वहां भी वही बात है आज दूसरा सोच नहीं सकते उनको अधिकार नहीं दूसरा सोचने का किसी तरह से क्योंकि जब एक घर में आग भड़कती है तो उस वक्त दूसरा काम करें तो वो अच्छा नहीं तो क्या आग भड़कती है वो कहें तो अच्छा ईश्वर को मिटाने है तो मिटानी तो हम जल जाएंगे वो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं वो तो ईश्वर पर श्रद्धा तो तब हो सकती है क्या मनुष्य प्रयत्न और ईश्वर की सहायता ये ये समीकरण है समीकरण को आप नहीं समझते कि दूसरा मेरे पास तो उर्दू लव सही नहीं अंग्ली इक्वेशन है तो इक्वेशन बन जाता है कि अगर हम हम हम आ, वो काम करते हैं जो हमको करना चाहिए तब वो काम हमको रूटीन नहीं देता है तब तो पिछड़े को रोटी का देने वाला है और है है क्यों कि कि मैंने काम काम तो काम तो तो तो किया किया घंटा तक मजदूरी की चलाई मेरा हाथ में अभी नहीं मान लो चलाए घंटे के बाद मुझको खाने का हक तो होना चाहिए ना मुझको मिले और पीछे मुझको दे देंगे दे दे दे। आठ घंटा में काम करो मजदूर होकर माना कि कल श्याम रास्ते वहां तो मुझको हाथ आना तो देंगे दे दे। आठ आठ घंटा भर उनकी मजदूरी करो तो एक घंटे में एक आगे तो नहीं आज तो मजदूर लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन मैं तो दस्तान देता हूँ तो इतना तो मेरा हक हो गया लेकिन वो रघोल मुझको खाने देगा तो खाऊँगा क्योंकि जब आठ घंटे तो बच गए मेरे पास मेरी लड़की है उसने खाना भी रख दिया लेकिन खाना मैं पैदा वाला वो मुँह रखता हूँ ऐसे ही साँस उठ जाता है और लड़की रोना शुरू कर दी थी और बहादुर ही तो हंसती है करे जैसे उसको होता है ऐसा उसको भी होना है उसमें लड़ना चाहता उसका शरीर जीर्ण हो गया तो जाने दो दूसरा शरीर उसको मिल जाएगा भविष्य में और भी काम वो करेगा अच्छा था तो उसमें मरने से हमको रोना चाहता बहादुर नहीं है तो रोना शुरू कर देगी और विषय डॉक्टर को बुलाएगी इसको बुलाओ उसको बुलाओ मंतर जंतर करो कोई भी करें और उसको सार से गया है उसको दें कौन दे सकता है वो तो भगवान ही दे सकता है तो चला गया इसलिए मैं आपको बताता हूँ मनुष्य प्रयत्न और ईश्वर की कृपा उसके सिवाय कुछ हो नहीं सकता है कल हमने गाया वो बड़ा अच्छा था कि मेरी टूटी फूटी किश्ती है उसको कृपा करके तू बार उतार सकता है नहीं तो किश्ती को तो ये दरिया में भर दरिया में पड़ी है उसको डूबना ही है कब उस बिगड़ जाएगी उसमें कुछ बड़ा बड़ा छिद्र हो गया तो पीछे उसमें तो पानी भक भक करके भर गया और चली गई तो उसमें जो बेटे हैं वो भी चले जाएंगे भीतर तो उस भजन में ईशा कहा है ना कि मेरी टूटी हुई उसको तू प्रभु है वो कृपा करके पार उतारो ये बात है और बिल्कुल ठीक बात है तो हमारी किश्ती आज ऐसी टूटी हुई है वो उसको तो पार तो वो उतार लेकिन हमारे हमारे चलाना तो चाहिए अगर किसी जगह पे टूट गई है तो वहाँ हमारे पास जो सामान हो सकता है वो सामान लेकर वहाँ से पानी तो भरने दे भरते हैं पानी भर जाता है वो मैंने तो देखा है ना क्योंकि नदी के पास जाता हूँ परिया में पड़ा हूँ तो क्या करते हैं जितना पानी आ जाता है उतना जितनी जोर से आता है इससे ज़्यादा जोर करके वो पानी को फेंक लेते हैं फेंक लेते हैं तो उसमें वो छिद्र पड़ गया है तो भी वो नैया चलती है लेकिन वो तो कब चल सकती है कि जब ईश्वर का उसमें हाथ है ईश्वर की कृपा है तो वो नहीं वाली है, तो तो पार उठेगा तब तो पार तो जाते हैं, नहीं तो नहीं उतरते इसलिए मैं कहूँगा जो तो प्रयत्न हमारे करना चाहिए तो दिल्ली आज में आग भोबक रही है तो उसी जगह पर हिंदुस्तान में हर जगह पर हो रही है तो हर जगह पर जो देखते हैं कि आगे रही है उनका ये धर्म हो जाता है को मिटा दे उसके बाद दूसरा कर सकते उसके बाद खा सकते उसके बाद पानी भी पी सकते हैं नहीं तो वो आग बुझ नहीं सकते है। तो हमारा तो पहला काम और आखिर का काम जब तक ये आग नहीं बुझी तब वो हो जाता है तो मैंने तो उन लोगों को भी समझाया आप लोगों को भी वो समझाता हूँ मैं तो सारी दुनिया को वही कहने वाला हूँ जब तक मेरे में सांस पड़ा है कि वो हिंदुस्तान इतना आदिशान मुल्क आज एक बिल्कुल हो गया है इंसान हैवान हो गए वो कैसे तो उसको कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी पुलिस है उसका क्या तुम्हारी मिलिट्री है उसका क्या ठीक कहते हैं अगर हमारी पुलिस हमारी मिलिट्री वो, वो वो वो वो बर्माश हो जाती है या जा तो वो मेली हो जाती है क्योंकि वो तो पैदा है हम, हमको तजर्बा है मुझको तो है आपको ना हो तो ठीक कि वो पुलिस के पास से काम नहीं दे सकते थे जब हमने उसके हाथ में रुपया हो कि चार पैसा हो अरे यहाँ तक मैंने देखा है मैं तो तीसरे वर्ग में जाने वाला मातमा तो बना नहीं था तो मुझको कौन लाकर कर वो टिकट दिखाया तो थर्ड क्लास कि जो वो तो जो जो छोटी वो खिड़की देती है खिड़की में से वो मास्टर टिकट ले टेबरबानी तो तो करके गया तो घाटो खेड़ के पास को ऐसा तो, तो, तो लगे तो चार तो जाएंगे पांच में तो जाने देगा लेकिन मुझको मिस्ट्री को कौन जाने देगा एक फकीर सा लगता है जंगली आदमी सा घर तो भाग जाए बाद में तो उसको दिक्कत मिलेगी मैं क्या करूँ सिपाही तो पड़ा है और वो दूसरों को मैं लेता हूँ सिपाही जो पुलिस है उसके हाथ में कुछ रख लेते हैं भाई हमको तो देने लो तो सिपाही कैठा कराओ तुम्हारे भी मैं टिकट ले लूँगा आप घर पर जाए बैठिए ऐसे देख सकते हैं मैं तो किसी को एक कोई रिश्वत लेने का अपने आदत ही नहीं तो रिश्वत नहीं लेती है इसलिए आखिर में जब सबको मिल जाती है तो उसको तब वो तेरी आती है अब इनको कैसे में पकड़ू ये मैं आपको कहता हूं कि मेरे हाल हुए हैं। तो मुझको तजर्बा है कि कोई एक तो को दो वर्ष के थोड़े पंद्रह के साल में आया पंद्रह के साल से आज तक तो वही काम में करता है तो मुझको तजर्बा है तो कह सकते हैं तो हमारे पुलिस हमारी, हमारी मिलिटरी सबके सब, के सब उनको लोगों के सेवक बंद कर देना लोगों के अमलदारी बंद कर नहीं हो अमलदार का सम चला गया अगर ये हैं तो पीछे हमारे भी उनके पास से मोहब्बत से काम लेना चाहिए अगर हम ऐसा ही कर ले पुलिस को तो बदमाश है हिंदू पुलिस है ना तो हिंदू का ही करीब मुसलमान को काटे वो मिलिट्री है वो भी तो हिंदू मिलटरी है और पीछे पंजाबी मिलिटरी है पंजाबी हिंदू हो तो भी क्या कोई भी है वो तो मुसलमान का तो कुछ करने वाला है मुसलमान को कटवा ले जा मिलिटरी होकर ये सब मैं सुनता हूं तो मुझको दुख भी होता है और मुझको मुझको मुझको हंसी भी होती है दुख जो होता है कि वो सब मुझको सुनाते हैं वो सच्ची बात है तो मैं समझता हूं कि पुलिस मिलिट्री और हम लोग वो तीनों के बीच में हम हिंदुस्तान को डुबा देते हैं हिंदुस्तान की किस्ती चल नहीं सकती वो तो दुख मैं हसता क्यों हूं तो मैं तो वो कहने वाला आदमी हम पुलिस से और मिलीटरी से क्यों वो कितने हो सकते आज आपको ताजु भी होगी अगर मैं आपको बताऊंगा मिलीटरी कितनी रह सकती आखिर में अंग्रेजों के पास कितनी मिलीटरी थी इससे ज्यादा तो हमारे पास आज तो पैदा तो नहीं हो सकती है उसमें से अंग्रेज तो काफी चले गए थोड़े रहे ऑफिसियल लोग रहे मानो कि वो सब निकम है निकम है ऐसा नहीं मान नहीं सकता वो तो पड़े वो तो जा सकते थे जाएं तो वहाँ तो उनके पास पैसा पड़ा है उनके पास नौकरी पड़ी थी लेकिन चंद आदमी रहे हैं उन्होंने सोचा कि हम तो ये रह जाते हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की खिदमत करेंगे पाकिस्तान में पाकिस्तान में खिदमत करें लेकिन पाकिस्तान को गंदा काम करें तो मिलिटरी को थोड़ा गंदा काम कर जाए ऐसी मिलिटरी है हिंदुस्तान में कि जो हिंदुस्तान या तो यूनियन गंदा काम करे तो वो गंदा मिलिटरी को करना है पुलिस को करना है और पाकिस्तान गंदा काम करे तो मिलिट्री और पुलिस को मैं नहीं कहना चाहता कि कोई मिलिटरी कोई पुलिस ने नहीं किया है लेकिन मैं तो आपको उसका नतीजा बताता हूँ कि सब ऐसे बने तो हमारा हिंदुस्तान वो बिल्कुल ख्वार हो जाता और हमारी आज़ादी जो एक महीना और दस है शायद दो महीना तक चल सके ऐसा हम न करें ऐसा न कर ले क्या करना चाहिए कि हमको बाहोश होना चाहिए हमको बहादुर होना चाहिए और हम किसी से न डे एक भगवान से ही धन्यवाद है और भगवान से ही हम प्रार्थना करें कि हमारी किस्ती है पाठ पात्र आपको कहता हूँ कि हमारी किश्ती जाए उसका उसका उसका उसकी शरत तो ये हो जाती है ना एक तो हमारी मेहनत करना और दूसरा हमारे साथ लेना हमारे हमारे शुद्ध दिल रहना अगर नहीं करते हैं तो पैसे हमारे पास तो है दृष्टांत तो तब हम राक्षस बने ये ये समझने के दायक बात है कि एक तरफ से लक्ष्मण तो वो भी उसने चौदह वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन किया और दूसरी तरफ से इंद्रजीत मेघनाद उसने भी इस पालन किया और कहते भी ऐसा है कि मेघनाथ को अगर मरना है तो जितनी तपश्चर्या मेघनाक मिलती है इतनी या करने वाला कोई आपने पढ़ा है ऐसा कि जिसके पैरों में तो जूटिया नहीं पहनने में तो एक लंगोटी पड़ी है और उसका हथियार क्या वो थोड़ा सा वो धनुष्बान अभी धनुष्बान से कोई इंद्रजीत के साथ जो आकाश में शिव भी दर्श था उसके साथ कैसे लड़ाई हो सकती है लेकिन चीन और कहा गया कि हमारे पास एक कौन है लक्ष्मण तो लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में हुआ और आखिर में जीत तो जीत तो हमेशा सात्विक वस्तु है उसकी ही हो सकती है आंसूरी वस्तु की जीत कभी दुनिया में हो ही नहीं सके दैवी वस्तु हो सके तो लक्ष्मण के पास दैवी वस्तु थी इंद्रजीत के पास आंसूरी वस्तु तो इसलिए दोनों का जो तो बताया ऐसे इतिहास में हो गए हैं कि उसका पता नहीं है पता नहीं है लेकिन बात तो तो मुझको तो आज भी सच्ची है ऐसा लगता है क्योंकि मेघनाथ ठाकरे नहीं लक्ष्मण ठाकरे उसकी परवाह नहीं है लेकिन मेघनाथ जैसे से आसूरी वृत्ति वाले लोग आज सारी दुनिया में पड़े हैं और लक्ष्मण जैसे दैवी देवी वृत्ति वाले भी दो आज काफी पड़े हैं उनका युद्ध दुनिया में हमेशा होता रहेगा और उसमें हमेशा आप कि जिसकी देवी भक्ति है उसकी जीत होने वाली है तो मैं आखिर में आप लोगों से तो इतना ही आज तो दूसरा नहीं कहूँगा कि हम तो लक्ष्मण जी से भी रने हम शुद्ध रहें और अनिशुद्ध रहें कि जिससे हमारा दिल भी साक्षी पूरे और दूसरे भी साक्षी पूछ सकते हैं कि उसकी वृत्तियाँ जो है वो तो डी है वो परहेष रह सकता है इंद्री थे मेघना थे उसकी वृत्तियाँ वो भी तपस्वी तो है लेकिन उसकी तपस्या उसको तेरे रास्ते पर ले जाती है इसलिए उसका नाश उसके पास तो रथ भरा है सब है और लक्ष्मण के पास रथ भी नहीं है ये देखने जाएक बात है तो भी वो पूछता है वहाँ वो मेरा ख्याल है कि उत्तरकांड में पूछा है कि लंका कहाँ लंकांड में ये है कि वो पूछता है मेरा ख्याल है कि विभीषण में गलती कर सकता हूँ कि महाराज वो रावण तो कैसा है उसकी लंका तो सोना की पड़ी आपके पास तो कुछ नहीं आपके पास तो वार्नर सही नहीं है ना और आपने तो ड्यूटी नहीं पहनी है आपके पास रथ नहीं पड़ा है उनके पास तो रथ पड़ा है हवाई जहाज उस समय जमाने हिलते सकेटें तो हवाई जहाज पड़ा है मेरे बात मेरी ना तो उड़ सकता है और ऊपर से पीछे लोगों की दृष्टि कर सकता है अनेक प्रकार का रूप दे सकता है आप तो आपके पास तो एक ही रूप पड़ा आपका भाई छोटा उसके पास एक ही रोक पड़ा है और वो तपस्वी है वो दो तपस्वी बालक जैसे वो सीता का को छोड़वाएंगे कैसे लंका को कैसे वो जीत सकेंगे आ तो गए लंका में लेकिन लंका में जाकर कुछ आपने सोचा है कि कैसे हो सकता है तो पीछे रामचंद्र जी जवाब देते हैं कि तू विभीषण क्या जानने वाला था मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे पास देवी शक्ति पड़ी तो वो पीछे है वो तो समझने लायक बात है आप सब रामायण को पढ़ने वाले हैं तो उसमें पढ़ लीजिए कि कितनी खूबी से कितनी कितने माधुर्य से उसको उत्तर मिला है विभीषण को कि उसको लड़ने की कोई कोई आवश्यकता नहीं है और जब जाता है तो रामचंद्र जी उसको लंकेश कहकर पुकारते हैं अभी तो लंका हट हाँ में नहीं है और उसको लंकेश बना हैं लेकिन वो तो ऐसे ही ना उनमें तो सब सब शक्तियाँ थी उन्होंने लंकेश बनाया और थोड़े दिन में युद्ध समाप्त हुआ और भीषण को गद्दी दी गई ये इतिहास है उस इतिहास के हम वारस बने तो मैं तो आपको ये कहूँगा अगर ऐसे हम बन जाते हैं तो मुसलमान कितने भी हों कोई भी सारी दुनिया रहे उससे हमें क्या कराए हम किसी से नहीं करेंगे हम तो अपना हिंदुस्तान को को स्वच्छ रखेंगे शुद्ध रखेंगे सही शुरू रखेंगे और इससे आने में किसी को दुशारी नहीं हो नहीं सकती एक शर्त है कि हिंदुस्तान के वफादार बनना है अगर वो वफादार नहीं रहते हैं और सिद्ध होता है शक शंका से किसी को थोड़ा हम हम गोलीबार से मार सकते हैं लेकिन अगर सिद्ध होता है कि आपने हिंदुस्तान के बेवफाई की है तो आपके लिए एक ही इनाम है कि आपको गोली से छूट दिया जाएगा या तो फांसी पर चढ़ना होगा दूसरा तरीका आपके लिए नहीं है वो शर्त है और उस शर्त से जो कोई भी आते हैं तो हिंद मुसलमान तो हमारे भाई है मुसलमानों की सब सब जाह जलाया पड़ी है वो कौन खाएगा आप खा जाएंगे और कोई युवा खाने देने वाली है वो तो नहीं हो सकता इसलिए हमारे ये समझ देना चाहिए कि खुशी से रहें हमको लड़ना नहीं तो आप देखेंगे तो गोस बात यह कि विश्वास से विश्वास बनता है और लगाबाजी से लगाबाजी बनती तो हम तो विश्वास से विश्वास को बढ़ाते रहेंगे